दोस्तों जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? मैं गलत हूँ या मैं बहतर बन सकता हूँ? यही फर्क हर रिष्टे को बनाता या तोड़ता है. कैनल ड्वे कहती है, Mindset decides how you love, how you fight and how you grow together. हर रिष्टा, चाहे दोस्ती हो तो सब कुछ एफर्टलेस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन आए, तो मतलब रिश्ता वीक है। वो मानते हैं कि लोग बदल नहीं सकते, इसलिए वो या तो ब्लेम करते हैं या ब्रेक कर देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों में लोग समझते हैं, प्यार एक प्रोसेस है और हर इंसान सीख सकता है। अगर कुछ गलत हो रहा ह� एक fixed mindset partner कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही हो. लेकिन growth mindset partner कहता है, मैं जानता हूँ, तुम बहतर बन सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ. यानि blame की जगा belief. यही principle parenting पर भी apply होता है. बहुत से माबाब अपने बच्चों को कहते हैं, तुम बहुत smart हो. लेकिन dwek कहती अब वो सिर्फ वही काम करेगा जिसमें वो स्मार्ट लगे और जहां चैलेंज हो वहां से भाग जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट पेरेंटिंग अलग होती है। वो कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करता हूं, ना कि सिर्फ रिजल्ट के लिए। इस तारीफ से बच्चा सीखता है कि वैल्यू लर्निंग में है, लेब क्योंकि उन्हें अपना लेबल खो देने का डर था। दोस्तों सोचो, अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि गलती फेलियर नहीं, फीडबैक है, तो उनका कॉन्फिडेंस कभी टूटेगा ही नहीं। वो लाइफ के चैलेंजेस से खेलते हुए निकल जाएंगे। और यही ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में मैजिक लाता है। अब तुम लो यानी जहां दोनों एक दूसरे के टीचर हैं, कभी तुम सिखाते हो, कभी तुम सीखते हो, और इसी गिव एंड टेक से रिश्ता मैच्योर होता है। तो भाई इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रॉंग रहे, तो ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जि� तो तुम्हारा पूरा जिंदगी एक सुकून बन जाती है और यही सुकून आता है अगले चैप्टर में जब ड्रैग बताती हैं कि कैसे हर इंसान अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकता है और फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर सकता है। अगला चैप्टर हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट अपने दिमाग को रिप्रोग्रा�